स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश पौहारी बाबा और स्वामी विवेकानंद धर्म के क्षेत्र में चार प्रकार के लोग होते हैं गंभीर चिंतनशील ज्ञान योगी दूसरों की सहायता के लिए प्रबर कर्मशील कर्मयोगी साहस के साथ आत्मानुभूति प्राप्त कर लेने में अग्रसर राजयोगी तथा शांत एवं विनम्र भक्ति योगी प्रस्तुत लेख में हम जिनका चरित्र वर्णन करेंगे वे एक असाधारण विनय संपन्न तथा श्रेष्ठ आत्मज्ञानी व्यक्ति थे स्वामी जी के अनुसार वे योग भक्ति एवं विनय की प्रतिमा थे उनकी बोली अत्यंत मधुर थी लेकिन बात करते करते मानो उनके मुख से अग्नि के समान तेजस्वी वाणी निकलती थी उनकी विनय तथा सरलता में किसी प्रकार का कष्ट यंत्रणा अथवा आत्म आत्मग्लानी नहीं थी वह पूर्ण रीति से स्वाभाविक थी वे प्रत्यक्ष रूप से उपदेश नहीं दे सकते थे क्योंकि ऐसा करना तो मानो आचार्य पद पर ग्रहण करना हो जाता था तथा स्वयं को मानो दूसरों की अपेक्षा उच्चतर आसन पर आरूढ़ कर लेने के सदृश हो जाता एक प्रश्न के उत्तर में बाबा जी ने कहा था तुम्हारी क्या ऐसी धारणा है कि केवल स्थूल शरीर द्वारा ही दूसरों की सहायता हो सकती है या शरीर के क्रियाशील हुए बिना केवल मन ही दूसरे मनों की सहायता नहीं कर सकता कर्म रहस्य के विषय में पौभारी बाबा के एक गुण विशेष एवं उपदेश से स्वामी जी विशेष रूप से प्रभावित हुए थे एवं उसे उन्होंने अपने संदेश का एक अंग भी बनाया था पोखारी बाबा जिस समय जो काम हाथ में लेते वह चाहे जितना ही दुक्ष न हो उसमें पूर्णतया मग्न हो जाते थे उनका सिद्धांत था जत साधन तत् सिद्धि अर्थात ध्येय प्राप्ति के साधनों एवं उपायों से वैसे ही प्रेम रखना चाहिए तथा उन पर वैसा ही ध्यान देना चाहिए मानो वे स्वयं ही ध्येय हो उनके लिए संसार के सभी प्राणी प्रभु या प्रभु के दूध थे चाहे वह उनके घर में चोरी करने की नियत से घुसा चोर हो या उनको डसने वाला जहरीला सांप, सब प्रकार के शारीरिक दुख उनके लिए अपने प्रियतम के पास से आए हुए दूध के समान ही थे यदि कोई इन दुखों को किसी दूसरे नाम से संबोधित करता था तो उन्हें बहुत असह्य हो जाता था पखारी बाबा के व्यक्तित्व में अभिव्यक्त हुए ये गुण एवं उनके उपरयुक्त कथनों का स्वामी विवेकानंद पर गहरा प्रभाव पड़ा था उनके संदेश के विकास में उनकी निश्चित भूमिका भी स्वामी जी के उपदेशों के अवलोकन से अनुमित अनुमित की जा सकती है उक्त लेख में अन्य अन्य बातों के अलावा स्वामी जी ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पौहारी बाबा की जीवनी एवं प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है पहारी बाबा का स्वामी जी के प्रति क्या दृष्टिकोण था बाबा जी के कमरे में श्री राम कृष्ण का एक चित्र रहता था तथा वे श्री कृष्ण को भगवत अवतार मानते थे उनकी श्री राम कृष्ण के अवतारत्व तो की इस मान्यता का विशेष मूल्य है क्योंकि प्यौहारी बाबा जैसे उच्च कोटि के योगी एवं सिद्ध महापुरुष ही श्री रामकृष्ण की महानता का सही मूल्यांकन कर सकते हैं यह भी संभव है कि अपनी सहज विनम्रता के कारण बाबा जी ने स्वामी विवेकानंद को एक जिज्ञासु साधक के बदले अवतार के विशेष पार्षद के रूप में देखा हो एवं स्वामी जी को ज्ञान प्रदान करने में संकोच का अनुभव किया हो यही नहीं तीन मार्च अठारह के पत्र में स्वामी जी लिखते हैं पहले मैं उनके द्वार पर भिखारी था पर अब वही मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं स्वामी जी की अस्वस्थता के समय उनके पास आदमी भेजकर खोज खबर लेना उनके स्वामी जी के प्रति स्नेह का द्योतक है स्वामी विवेकानंद पौारी बाबा प्रसंग के विषय में कुछ प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे मन में उठते हैं युगावतार श्री रामकृष्ण के प्रियतम पार्षद होते हुए स्वामी जी बाबा के सामने हाथ पसारने क्यों गए थे श्री रामकृष्ण की कृपा से उन्हें अद्वैत ज्ञान की चरम अनुभूति निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई थी योगज अष्टादि सिद्धियां भी प्राप्त हुई थी तो फिर किस किस कमी की पूर्ति के लिए स्वामी जी बाबा का शिष्यत्व ग्रहण करने को प्रस्तुत हुए थे और फिर श्री रामकृष्ण ने बार बार दर्शन देकर उनके इस मनोवरथ को क्यों पूरा नहीं होने दिया इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं स्वामी जी के पत्रों एवं वार्तालापों से प्राप्त होता है अपने शिष्य श्री शरत चंद चक्रवर्ती से वार्तालाप करते समय एक बार उन्होंने कहा था एक दिन मन में आया श्री रामकृष्ण देव के पास इतने दिन रहकर भी मैंने इस रुग्ण शरीर को दृढ़ बनाने का कोई उपाय तो नहीं पाया सुना है पवारी बाबा हठ योग जानते हैं उनसे हठय योग की क्रिया सीखकर देह को दृढ़ बनाने के लिए अब कुछ दिन साधना करूँगा अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था मेरा मूल मंत्र है कि जहाँ जो कुछ भी अच्छा मिले सीखना चाहिए इसके कारण वराहनगर मठ में मेरे बहुत से गुरु भाई सोचते हैं कि मेरी गुरु भक्ति कम हो जाएगी इन्हें मैं पागलों तथा कट्टर पंथियों के विचार समझकर समझता हूँ क्योंकि जितने गुरु हैं वे सब एक उसी जगत गुरु के अंश तथा आत्म आत्मस्वरूप हैं स्वामी विवेकानंद की जीवनी से परिचित लोग यह जानते हैं कि निरंतर निर्विकल्प समाधि में डूबे रहने की तीव्र अभिलाषा स्वामी जी के हृदय में विद्यमान थी काशीपुर में श्री रामकृष्ण से इसी वस्तु के लिए स्वामी जी ने याचना की थी एवं यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि पौहारी बाबा के निवृत्ति परक जीवन में अपने इपसित जीवनादर्श को चरितार्थ होते देख उनके मन में एक बार फिर इस अवस्था की प्राप्ति की आकांक्षा जगी हो उस रत्न भंडार को पुनः प्राप्त करने के लिए उनका मन पुनः लालायित हो गया हो जिसकी चाबी श्री रामकृष्ण के पास सुरक्षित थी श्री रामकृष्ण का पुनः पुनः आविर्भाव इस बात का देवतक था कि जब तक स्वामी जी माँ जगदम्बा का कार्य पूरा नहीं कर लेते तब तक चिर समाधि की विश्रांति उनको प्राप्त नहीं हो सकेगी एक बात और है श्री रामकृष्ण एक व्यक्ति विशेष तो है नहीं वे तो आध्यात्मिक भावों के घनीभूत विग्रह हैं उनके आविर्भाव का यह तात्विक अर्थ भी है कि उनके द्वारा प्रतिपादित नवीन आध्यात्मिक युगादर्श पौहारी बाबा के जीवन के प्रतिफलित पुरातन भारतीय आदर्श विशेष से मेल नहीं खाता श्री रामकृष्ण हठयोग के पक्षपाती नहीं थे हठयोग साधक के देहात्म बोध को प्रबल बनाकर शरीरा शक्ति में ही आबद्ध कर देता है अतः यह कैसे संभव है इस सिद्धांत के प्रवर्तक श्री रामकृष्ण के शिष्य होकर स्वामी जी प्रोहारी बाबा से हठ योग सीखते द्वितीयतः प्यहारी बाबा का जीवन आदर्श एकांगी था जबकि श्री रामकृष्ण का भाव अधिक व्यापक पूर्णतर एवं बहुमुखी है श्री रामकृष्ण कहा करते थे मैं सभी का आस्वादन करना चाहता हूँ एकांगी नहीं होना चाहता पहारी बाबा की अपूर्णता का संकेत स्वयं स्वामी जी अपने तीन मार्च के पत्र में देते हुए लिखते हैं ऐसा लगता है कि यह संत अभी पूर्ण सिद्ध नहीं हुए हैं क्योंकि ये बहुत से कर्म व्रत आचार इत्यादि में लिप्त हैं और गुप्त भाव तो बहुत ही अधिक है समुद्र पूर्ण होने पर कभी वेलाबद्ध नहीं रह सकता यह निश्चित है यह भी संभव है कि ज्ञान भक्ति योग एवं कर्म इन चारों के पूर्ण एवं समन्वित अवतार श्री रामकृष्ण के योग्य शिष्य स्वामी जी को देखकर स्वयं पहारी बाबा को अपने जीवन की अपूर्णता का भान हुआ हो और उनकी पूर्ति के लिए वे स्वयं स्वामी जी के सामने जाचक बने हों श्री रामकृष्ण ने अपने गुरु उनकी पूर्ति के लिए वे स्वयं स्वामी जी के सामने जांचक बने हों श्री रामकृष्ण ने अपने, अपने गुरुओं कि अपूर्णता को दूर किया था तो यदि स्वामी जी ने पौहारी बाबा को पूर्णता प्राप्ति में सहायता प्रदान की हो तो उसमें आश्चर्य ही क्या है तेरह मार्च अठारह के दिन या उसके पूर्व ही स्वामी जी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि पौहारी बाबा से दीक्षा लेना संभव नहीं है फिर भी वे पूरे एक महीने बाबा जी के स्नेहवश गाजीपुर रुके रहे इस अवधि में बाबा जी ने स्वामी जी के माध्यम से श्री कृष्ण की अनंत भाव राशि से कुछ अमूल्य रत्न अवश्य संग्रह किए होंगे इतना सब होते हुए भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि इन दो अद्वितीय महापुरुषों का परस्पर संबंध अत्यंत मधुर गहरी संवेदनापूर्ण एवं एक दूसरे के पति प्रति आंतरिक श्रद्धा एवं आदर के भाव से पूर्ण था